प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा सत्या नित्य मृतनीकृत्य यम लोक व्यवहार यहाँ कहा कि सत्य और झूठ को मिलाकर जो किया जाता है उसे ही लोग व्यवहार कहते हैं फिर कहते हैं सत्य बोलो या कैसे संभव होगा समाधान व्यवहार झूठ और सच मिलाकर ही चलता है इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार में झूठ बोलना चाहिए इसका अर्थ यह है कि जैसे वास्तव में आप शरीर नहीं हैं पर व्यवहार में बोलना पड़ता है कि मैं देवदत्त हूँ यज्ञदत्त दत्त हूँ इत्यादि इत्यादि यही सत्य और झूठ को मिलाना है कि मैं का अर्थ शरीर न होने पर भी समस्त व्यवहार मैं शरीर हूँ इसी को लेकर चल रहा है इस भाष्य पंक्ति का कोई दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए जिज्ञासा जीवन में सत्य बोलने का क्या महत्व है समाधान जीवन में सत्य बोलने का बहुत बड़ा महत्व है पहले विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता था तो अध्ययन पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार के बाद गुरु बत पहला उद्देश्य यही देता था सत्यम वर वाणी का इतना बड़ा महत्व था फिर कहता था धर्मम चर यद्यपि धर्माचरण के अंदर सत्य बोलना भी आ जाता है फिर भी सत्य का महत्व दिखाने के लिए श्रुति ने सत्यम वद वह अलग से कहा गोस्वामी जी ने भी कहा है नहीं असत्य समातक पुंजा गिरि सम होई की होटिक गुंजा मानस अयोध्या कांड देखिए सत्य का कितना बड़ा महत्व है संसार के जितने भी पाप हैं सब मिलाकर असत्य के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते भारतीय परंपरा में आदर्श देखिए पिता की एक वाणी के लिए राम जी में चले जाते हैं युधिष्ठिर की वाणी के लिए पांडव वन में चले जाते हैं जो सत्य नहीं बोल सकता वह चाहे कितना भी यज्ञ करे धर्म करे उसको स्वर्ग भी नहीं मिल सकता फिर उसे मोक्ष कहाँ से मिलेगा जिज्ञासा रुद्राक्ष को भगवान ने क्यों बनाया इसके क्या क्या लक्षण हैं? इसे साधारण इसे धारण करने की विधि और इसका महत्व क्या है समाधान परमेश्वर की कृपा शक्ति ने संसार में ऐसी ऐसी वस्तुओं को प्रकट करके रखा है जो जीवों के कल्याण का हेतु बनती है उन्हीं में एक रुद्राक्ष भी है एक बार कृपा शक्ति सम्मिलित महादेव जीवों के लिए कल्याण के लिए एक हजार दिव्य वर्षों तक समाधि में बैठे रहे समाधि से उठकर जीवों की पीड़ा को देखकर एक स्थान पर बैठकर उन्होंने सोचा ओहो इन जीवों ने इतना कष्ट पाया तो उस समय उनके नेत्रों से अश्रु गिर गए वे अश्रु मूर्तिमान होकर उनके समक्ष खड़े हो गए और बोले भगवन हमारी उत्पत्ति किस निमित्त से हुई है तब भगवान ने कहा तुम लोग जीवों के कल्याण के निमित्र वृक्ष बनकर पृथ्वी पर रहो तुम्हारा नाम रुद्राक्ष होगा जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करेंगे उनका न्याय मेरे दरबार में होगा उनको यमदूत नरक में नहीं ले जा सकेंगे उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी रुद्राक्ष के विषय में एक मुख से लेकर चौदह मुख तक का शास्त्र में वर्णन आता है उनके धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं एवं शास्त्र में अलग अलग फल भी बताया है रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग बताया है मध्यम मांसम तो लसुनम पंड पन, पलांडुम शिग्रुमेव च्लेष्मातक विडबराहम भक्षण वर्जियत तथा शराब मांस लसून प्याज सहजन लसोड़ा और विडबराह का भक्षण रुद्राक्ष धारण करने वालों को नहीं करना चाहिए रुद्राक्ष में भी चार प्रकार की जातियां हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती है रुद्राक्ष के विषय में विशेष जानना हो तो शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में देख सकते हैं